और तस्या हरि प्रेम उदास तो में हरि का प्रेम वही मानो एक अग्नि के समान विराजमान है और उस अग्नि में क्रोध रूपी मान रूपी ज्वाला प्रकट होती है जैसे अग्नि में ज्वाला प्रकट होती है ऐसे ही प्रेम कभी बामता को धारण करके मान रूपी ज्वाला को प्रकट कर रहा है जब ज्वाला प्रकट होगी तो वो ज्वाला जिधर भी जाएगी उसको जलाएगी ऐसे ही श्री प्रिया में जब क्रोध उत्पन्न हुआ तो कोप मान मानकोप उत्पन्न होने पर संदून तनु लता जितनी भी अन्य सखी थी उन सखियों के तनु लता उनके देह रूपी लताएं एकदम संदून वे सब की सब देवरूपी लताएं आज जलने लगी तो उसे उन सन्दुन माने दुखी हो गई हैं उनसे पीड़ित होकर के सारी लताएं देवरूपी लताएं विराजमान दे दे हो गई तो क्रोध रूपी जो ज्वाला उठी उससे सखियों के देवरूपी लताएं सब की सब झुलस रही हैं व्याकुल हो रही हैं रोमाले श्री राधिका की भी श्रीअंग की जितनी भी रोमाली हैं, मन श्री राधिका के अंग अंग के रोम रोम उस समय व्याकुल हो गए और स्वेद मरंद बिंदु और उनमें प्रश्वेद रूपी बूंद वो टपकने लगी श्वेद मरंद बिंदुन प्रश्वेद रूपी जो बूंद है वो प्रश्वेद रूपी बूंद वहां पर टपकने लगी हैं तो रोमाले श्वेद मरण बिंदु जो रोम उत्पन्न हुआ उस रोम जो हैं वे तो जल रहे हैं और प्रश्वेद की बूंद जब उठ रही हैं तो वो पृश्वेद की बूंदों को ही पाथे बदात बनता है उनकी रोमालियों ने श्री राधिका के रोम समूह ने शरीर में उठने वाले प्रश्वेद के जल का ही मानु पान किया जैसे कोई व्यक्ति जल रहा हो तो वो गर्मी में घबरा करके जैसे पानी पीता है ऐसे ही श्री राधिका के प्रश्वेद जो हैं, वो तो हो गए मान की ज्वाला में जलने वाले व्यक्ति और जो पसीना बह रहा है वो पसीना ही हो गया मानो घबराए हुए व्यक्ति जैसे पानी पीता है ऐसे ही वे रोमाली रोमपंक्ति वे ही प्रश्वेद का पान करती हुई विराजमान हुई अर्थात प्रश्वेद भी बह रहा है और श्री राधिका में रोमांच भी हो रहा है ये कहने का तात्पर्य प्रश्वेद और रोमांच दोनों श्री प्रिया में विराजमान दोबारा विचार करेंगे कि तस्या प्रेम होताश को तस्या मानी राधिका उनमें हरि का प्रेम वही मानो एक होताश है होताश कहती है अग्नि को तो तस्या प्रेम होताश श्री राधिका में हरि के प्रेम रूपी जो अग्नि उत्पन्न हुई उस अग्नि में तो अग्नि में होती है ज्वाला यहां पर ज्वाला क्या है बोल कोप ज्वाला मान का जो कोप है उस मान का कोप ही मानो ज्वाला की समान है और उससे संदून तनु लता श्री राधिका का और जितनी भी सखी गण है सबका सभी का उस समय तनु रूपी जो लता है वो संदून माने झुलस गई जैसे आग जले और आख से लपट निकले तो लपट की धपन से आसपास की जो लताएं हैं वे सब जैसे जलने लगती हैं मुरझाने लगती हैं इसी प्रकार श्री राधिका के श्री अंग रूपी लता भी मुरझा गई और अन्य अन्य जितनी भी सखीरण हैं उनके श्री अंग की लताएं भी मुरझा गई हैं तो संदून माने दुखी हो गई झुलस गई तनु लता श्रीअंग रूपी लताएं राधिका की और सखियों की श्रीअंग रूपी लताएं संधु माने झुलस गई हैं दुखी हो गई हैं और उस समय श्री राधिका की रोमाली माने रोम की जो पंक्ति है वो रोम की पंक्ति ही विराजमान हुई है वो रोम की पंक्ति एकदम व्याकुल हो रही है और जैसे गर्मी में झुलसा हुआ व्यक्ति वो पुकारता है पानी पानी पानी और पानी पीने का प्रयत्न करता है ऐसे ही श्री स्वामी के श्रीअंग से जो प्रश्वेद प्रकट हो रहा है उस पसीने को वे रोमाली पान करती हुई विराजमान हो रही हैं अर्थात श्री राधिका के श्रीअंग में प्रश्वेद और रोमांच ये दोनों के दोनों सात्विक भाव अपने आप प्रकट हो रहे हैं तो रोमाले हा, रोम रूपी सखिया स्वेद मरंद बिंदु श्री राधिका के श्रीअंग से प्रकट होने वाले प्रश्वेद रूपी मकरंद की बिंदु को मकरंद के जल को सुगंधित जल को उत्थाय पाथे बत आज रोमाली उठ गई रोमांच खड़े हो गए और तो पाथे बत आत्मतः बेपाथे की पाथे की तरह से पाथी कहते हैं रास्ते का भोजन टोसा तो रास्ते का जो भोजन तो जैसे जलता हुआ व्यक्ति बार बार जल पीता है ऐसे ही श्री राधिका के रोमा रो, रोम रोम समूह वह प्रश्वेत का पान करते हुए विराजमान हो गए हैं सुंदर रूप अलंकार का प्रयोग है रोमालय रोम रूपी सखिया अश्रु बिंदु रूपी पाथे का पान करती हुई विराजमान हुई तो आंसू की बूद हो गई वो हो गया रास्ते का जल मार्ग में पीने वाला जल और सखी वो रोम जो है वो रोमी हो गए सखी और श्री कृष्ण उनका विरह कोप वह हो गया ज्वाला और उससे जितनी भी सखी गण है व्याकुल हो रही हैं ऐसे सुंदर रूपक का प्रयोग किया अस्वादितम पूगम अपूर्ण चेलम मौलिम हतम श्वास बलेन माल्यम तदा बराल्यो वृष्वान जाया वीक्षापित चित्रताभा श्रीप्रिया उस समय कहीं झुझला रही हैं श्याम सुंदर के प्रति प्यारे के प्रति प्रिया में क्रोध प्रणय कोप उत्पन्न हो रहा है और उस समय श्री प्रिया ने अस्वाद्यतम पूगम अपूर्ण चेलम पूग माने सुपारी और अपूर्ण चेलम माने जिसके जिस पान को श्री प्रिया ने अभी पूरी तरह से चवाया नहीं है अस्वादितम पूरी तरह से स्वाद नहीं लिया है अस्वादितम जिसका स्वाद नहीं लिया गया है पूगम अभी सुपाड़ी गिलोरी जो है वो गिलौरी पूरी तरह से चवाई नहीं गई है वो अपूर्ण चेलम पान भी अभी पूरी तरह से चवा नहीं है अधूरा अर्ध पान ही मुख में विराजमान है अभी उसे पूरी तरह से चबाया नहीं है तो पूगम और अपूर्ण चेलम जिसके पान को भी नहीं खाया गया और उसमें रखी हुई गिलोरी सुपारी उसको भी अस्वादितम पूरी तरह से स्वाद जिसका नहीं लिया गया ऐसा वो पान हो रहा है अर्थात शिवप्रिया ने मुख का जो पान है वो तो ऐसा कहकर के क्रोध में उसको थूक दिया ये क्रोध का एक स्वरूप है मान को प्रकट करने का एक स्वरूप है तो अस्वादितम पूगम अपूर्ण चेलम पान को जहां पूरा चवाया नहीं गया है सुपारी उनको लिया नहीं गया है ऐसे अस्वादितम स्वाद निर्ल हुए पान को त्याग करती हुई श्री प्रिया विराजमान हो रही है ये अनुभव की अनंत अनुभव तो अनंत हैं काय का अनुभव अनेक प्रकार के होते हैं उनमें एक ये भी अब न जाने कौन सा चेष्टा हो जाए तो यहां पर भी ये एक चेष्टा वही अनुभव प्रकट हो रहा है फिर मौली हतम सुंदर मौली माने श्रीमस्तक के ऊपर जो माला श्री प्रिया ने धारण कर रखी थी फूल की जो बंदनी श्रीप्रिया ने धारण कर रखी थी उस फूल की बंदनी को मौली हतम उसको भी निकाल करके फेंक दिया बैनी के ऊपर जो पुष्प गुंद गूथ रहे हैं उन पुष्पों की माला को भी और बंदनी जो धारण की हुई है ललाटका उस ललाटका को भी और बंदनी इन दोनों को निकाल करके ललाटका को और बेनी के ऊपर जो धम्मिल ललाटका और धम्मिल इन दोनों को उठा करके शिप्रिया ने फेंक दिया मान पुष्प भी हटा दिए चोटी में घुसे हुए फूल माला बंदनी इन सब को हटा दिया है मौली हतम हतम मैंने फेंक दिया और श्वास बलेन माल्यम उस समय श्वास के बल के कारण माल्य जो है वो माला भी हतम हत हो गई है अर्थात इतनी तेज तेज गरम गरम श्वास चल रही है क्रोध में कि उनके कारण माला भी मुरझाती हुई चली जा रही है गरम गर्म श्वास के कारण सब माला हतम माला भी हाथ हो रही है तथा बराल्य वो वृषभान जाया भिक्षा उस समय जितनी भी सखीगण हैं वर आल्य श्रेष्ठ सखीगण वे सब विश्वान जाया नंदनी उनकी रूप माधुरी का दर्शन कर रही हैं पंत दर्शन करके भी तस्तुर चित्रताभा किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही है जो कि श्री राधिका से बात कर ले क्योंकि माननी है क्रोधनी है वे किसी से बोलेंगे नहीं इसलिए सारी सखी सब चित्रताभा आ चित्र लिखी सी हो करके वही की वही विराजमान हो गई हैं तस्तुर चित्रताभा वे सारी की सारी सखिया चित्रित करके ही विराजमान हो गई हैं चित्र जैसी दिख रही हैं पुनः शिप्रिया की मांगनी दशा जो है उसकी शोभा वर्णन कर रहे हैं कि अस्वाद्यतम पूगम जिस पान की गिलोरी का श्री प्रिया ने स्वाद नहीं लिया है अपूर्ण चेलम जहां पर पान के पत्ते को भी पूरी तरह से चवाया नहीं गया है मौली हतम श्री मस्तक पर धारण की हुई ललाटका मान फूलों की बंदनी और बेनी उनमें जो पुष्प धम्मिल था उस धममिल्ल को और ललाटका को बेनी को हतम जिन्होंने हटा दिया है हतम श्वास बलेन माल्य मतम मा, दोनों जगह मौली और माल्य जो गले में माला धारण कर रखी थी वो भी श्वास बलेनो गरम गरम श्वास के कारण हतम माने मुरझाती हुई चली जा रही है तदा बराल्य वो ब्रश्वान जाया उस समय श्री ब्रश्वानंद ने उनकी जितनी भी सखी गण है भिक्षापी श्री राधिका का दर्शन कर रही हैं पंत दर्शन करते हुए भी चित्र चित्रताभा वे सब चित्रित करके ही खड़ी रही चित्रित करके उस, कर, उस श्री राधिका की शोभा का दर्शन करती हुई विराजमान हो रही है चित्रताभा चित्र तुरंग न्याय से चित्र लिखे किसी चित्र की तरह से वे उस समय खड़ी की खड़ी रह गई हैं जिन में कोई चेष्टा नहीं हो रही है ऐसी चित्र के समान भी सखी दिख रही है ये स्वभावक्ति अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग है किसी के स्वरूप हाँ अपूर्व अपूर्ण चेलम माने वो वो उसका पान की जो पत्ती है उसको भी पूरा नहीं चबाया है चेल वस्त्र वस्त्र के अर्थ में कहा हाँ हाँ वस्त्र तो अपूर्ण चेलम माने वो बहुत अस्वाद्यतम पू, पूगम और अपूर्ण चेलम पूग माने वो सुपारी जो है वो उसको नहीं खाई है और चेल माने उसका जो ऊपर का आवरण है उसको भी नहीं खाए ऐसे या वस्त्र जो है वो वस्त्रों को भी कहीं सुर का जो ओढ़ घूंघट तो है उसको भी उन्होंने हटा दिया ऐसा अपूर्ण चेलम अपूर्ण चेलम चेल मस्तक के ऊपर जो घूंघट है वो भी अपूर्ण हो गया है इस तरह से भी स्वकेल पुष्पोत्क चौर पद्मा सखी कला स्तब्ध मथात्म कांतम विचित्र सांद्रा ऋण साच नेत्रा मार्ज बाच खजित स्वकेल पुष्पोत्कर चौर पद्म उसमें श्रीराधिका की दशा का ही वर्णन कर रहे हैं कि पुष्पोत्कर श्री राधिका के फूलों का जो समूह था ये समूह कैसा है स्वकेली श्री राधिका की केली में उपयुक्त राधिका की क्रीड़ा में उपयुक्त जो पुष्पोत्कर् पुष्पों का जो समूह है वो पुष्पों का समूह जो केली में काम आने वाला था केले पूर्वक जिन पुष्पों को श्री राधिका प्रयोग कर रही हैं उनकी चौर पद्मा सखी उसको चोरी करने वाली पद्मा नाम करके जो सखी है उसकी कला उस कला से स्तब्धम अथात्मकांतम श्री राधे का कृष्ण को स्तब्ध मान रही हैं अर्थात पद्मा इतनी चतुर है कि उसने अपनी चतुराई से अपनी कला के द्वारा श्याम सुंदर को भी स्तब्ध कर दिया श्याम सुंदर को भी अपने भश में कर लिया है तो स्वकेल पुष्पोत्कर चौर पद्मा, जो पद्मा, श्री श्याम सुंदर की केली के जो पुष्प थे उन पुष्पों को चुराने वाली होकर के विराजमान थी ऐसी पद्मा सखी के कला मन चतुराई के द्वारा त मथात्मकांतम श्याम सुंदर भी जैसे बश में हो गए हैं और श्याम सुंदर का पदमा सखी के आगे कोई बस नहीं चल रहा है बेबी उनके बसीभूत होकर के विराजमान हैं हाय मेरे प्यारे भी उस पद्मा के बशीभूत हो गए उसकी चालों चाल में फंस गए उसकी बातों में आ गए ये विचार करके विचिंत ऐसा विचार करके श्री विश्वानंद ने अरुण साची नेत्र उस समय श्री राधिका के नेत्र आर्ध्य भी हो गए लाल भी हो गए और साची माने टिगड़े भी हो गए तीन विशेषता दे रहे हैं नेत्रों की तीनों तीनों शोभा बल्लेहारी आर्ध माने उनमें आंसू भी टप टपा आए झलक आए हैं और वे अरुण माने उनमें मान के कारण लाल माँ है क्रोध भी लावे वे आंखें लाल भी हो रही हैं और साथ के साथ में साची माने टेढ़े भी हो रहे हैं ऐसे शिवप्रिया के दोनों के दोनों नेत्र हो रहे हैं तो सार्द अरुण साची नेत्र मार्ज उस समय शिवप्रिया अपने नेत्रों को ही पहुंचती हुई मार्जित्य सौ खंजित बाच मुच उस उसमें वे सुंदर खंजित माने टूटे से आधे अधूरे अक्षर जो हैं उनको कह रही हैं खंजित बाच खंजी जो वचन हैं माने अधूरे वचन उन अधूरे वचन को कहती हुई श्री प्रिया विराजमान हो रही हैं खंज कहते हैं लंगला तो जो कंजित बाज का मतलब है कि आधे अधूरे जो बचन हैं तो उन आधे टूटे फूटे बचन उनको कहती हुई श्रीप्रिया विराजमान हो रही है खंजित बाज मुझे गदगद भाई गद गदगद होंगे आधे अधूरे बचन गदगद गद गद जो है वो गदगद वचन गद गद कह रही है तो स्वकेल पुष्पोत्कर चौर पद्मा श्री प्रिया मन में विचार कर रही हैं कि हाय ये श्री वृंदावन मेरी केली के पुष्पों से युक्त था स्वकेले पुष्पोत्कर्म मेरी केली के पुष्प उनके उत्कर्मन समूह उन पुष्प केली पुष्प समूह को चौर पद्मा ये पद्मा चौराने वाली है परंतु पद्मा की कला इतनी ज्यादा है कि उसने श्याम सुंदर को भी अपने जाल में फंसा लिया है तो सब्ध मथात्म कांतम प्यारे को पद्मा की कला में फंसा हुआ देख करके विचित्र विचार करके सा आर्द अरुण साच नेत्रे श्री विश्वानंद ने उस समय टेढ़ सुंदर आंसुओं से युक्त अरुण जो नेत्र हैं उनको उस समय पहुंचती हुई क्रोध में खंजित बाच मुखचे उस समय गदगद स्वरों में ये वचन कह रही है स्वभा अलंकार वो जो मांगनी है उनकी जो दशा है उसका वर्णन करते हैं शिवप्रिया उस समय गदगद होकर के कह रही है गला हफ हफ कर रहा है गदगद होकर के श्रीप्रिया कह रही हैं कि नम आ बाधते माम कुमोपहार अरे सखी ये फूलों की चोरी हो गई ये कोई दुख की बात नहीं है इसका मुझे उतना दुख नहीं है न बाधतेम कुमोपहार मेरे फूलों की चोरी हो गई है यह मुझे दुख नहीं दे रहा है हरे समागत्य व अप्यापनमचो श्री हरि यहाँ पर आए और आकर के अपने अपयापनम दूर भी चले गए हरी आ रहे थे मेरे पास में और लौट गए इस बात का भी दुख नहीं है फूलों की चोरी हो गई ये दुख नहीं है शाम सुंदर आ रहे थे बीच में ही लौट गए इस बात का भी दुख नहीं है परंतु दुख इस बात का है कि अस्माकम आक्षमयी वैस्या तस्या मदश्री मधुरुफ पिनष्टी के अस्माकम आक्षा मई कि वो पद्मा अभी अभी ये मालती कह रही थी कि राधिका का नाम ले ले करके वो ऐसी कह रही थी कि नहीं आपके हमारी सखी का ही राज्यभिषेक होगा ये राधिका का बन है तो कुछ नहीं ललता आ जाए तो ललता हमारा क्या बिगाड़ करेगी राधिका क्रोध करेगी तो हमारा क्या बिगाड़ होगा ऐसा कह करके मेरा नाम लेकर के वो जो बात कर रही थी तो अस्मत आक्षा मई मेरे नाम को ले लेकर के बैस्या सखी ने चंद्रावली नाम नहीं लेंगी प्रतिपक्ष है ना शत्रु का नाम कैसे ले शत्रु का नाम थोड़ी ले उसका उसका ऐसा कहकर के बोल रही है बोले वो जो है उसकी उसकी सखी ने मेरा नाम ले लेकर के मदश्री मत, मत उप नष्टी वो उसका जो अभिमान है वो अभिमान ही मदश्री उस पद्मा का जो अभिमान है वो पद्मा का अभिमान ही मत उप्यनष्टी मेरे को उरु माने पर्याप्त मात्रा में माने पीस रहा है हाय मेरा नाम ले ले करके वो कह रही थी कि अरे राधिका हम डरती हैं क्या ललता से हम डरती हैं क्या ऐसा कहकर के जो मेरा नाम ले ले करके वो बात कर रही थी ये बात मेरे हृदय में बहुत ज्यादा पीड़ा उत्पन्न कर रही है मदश्री वो जो आ, पद्मा सखी थी वो पद्मा सखी ही मध की श्री से युक्त होकर के वो विराजमान थी उसकी वो मदश्री उसका वो अभिमान मद मधुरु पिनष्टि वो मुझे मद हृदय में अत्यंत अत्यंत पिनष्टि माने पीस रहा है मेरे हृदय को वह अत्यंत अत्यंत पीसता हुआ विराजमान हो रहा है उरु माने अरु माने अत्यधिक पीसता हुआ मदरू पिन मुझे अत्यधिक पीसता हुआ वह विराजमान हो रहा है तो न बाधे माम कुसुमोपहार ने या पदमा की सखियों ने फूल चुरा लिए एक साथ भीड़ में आकर के सारे फूल तोड़ करके ले गई ये मुझे न बाधते ये पीड़ा नहीं दे रहा है हरे समागत्य च श्री हरि आ रहे थे परंतु तो अपे आप नम वे लौट गए ये भी मुझे कोई कष्ट देने वाला नहीं है परंतु तो अस्माकम आक्ष मेरा नाम ले ले करके आक्षा नाम नाम हमारे नाम को ले ले करके बहस हमारे उस पद्मा का तस्या बहस्या उस पद्मा सखी का मदश्री जो अभिमान की संपत्ति है पद्मा की जो अभिमान की जो संपत्ति है वह मदरुह पिनष्टि मेरे हृदय को अत्यंत अत्यंत पीस रही है वह मुझे अत्यंत अत्यंत पीड़ा पीड़ा प्रदान करते हुए विराजमान हो रही है मेरे हृदय के मन मन्मस्थल उनको भी पीड़ा करती हुई विराजमान उनको पीस रही है सोमाभया कामय ते सदत्ताम वृंदावन संप्र राज्य लक्ष्मी आगे श्री किशोर जु कंठ से कह रही है दुखी होकर के सोमाभया काम ते सदत्ता दत्ताम वृंदावन ए संप्रत राज्य लक्ष्मी क्या वृंदावन में जो राज्य लक्ष्मी है उस राज्य लक्ष्मी को स माने वे श्री सुंदर हाय सोमाभयाोमा भया दताम आज सोम के समान जिसकी आभा है योगी होगी चंद्रावली सोमाभया शब्द का अर्थ हो गया चंद्रावली चंद्रमा के समान जिसकी आभा है या जिसका नाम चंद्रावली ही है वो चंद्रावली और सोमा अर्थ तो एक ही निकलेगा चंद्रमा की जो अवली चंद्रमा की कांति विराजमान है और सोम की आभा जिसमें विराजमान है अर्थ तो यही है वो नाम नहीं लेना ये अत्यंत ईर्षा को प्रकट करता है शास्त्रीय कहता है कि आत्म नाम गुरु नाम नामातिक कृपण सिमीन गृणियात नामापत्य कलत्र हो पांच के नाम साक्षात नहीं लिए जाते हैं उनकी बात परोक्ष में की जाती है अत्यंत प्रिय है आत्म नाम अपना नाम अपना नाम नहीं लिया जाता है अपना नाम जब बहुत ही अनिवार्य हो तब अपना नाम कहा जाता है नहीं तो हम लोग हम लोग हम लोग ऐसा करके ताल देते हैं अपना नाम लेने से बुरा पुराने लोग बुरा पुरा मानते थे बोले उम्र घटती है अपना नाम नहीं लेते हैं आत्मनाम नाम नाम हाँ, claro, अपना नाम नहीं लेते हैं गुरु नाम श्री गुरुजी का नाम नहीं लेंगे गुरुजी का नाम लेना हो तो बड़ा आदर करके श्री श्री 108 सौ इस तरह से कह करके फिर बड़े सम्मान के साथ में श्री गुरुजी का नाम लेना चाहिए सीधा नहीं तड़ाक से नाम ले लिया ऐसा नहीं आत्म नाम गुरुर नाम नामाते कृपणस से चौक जो अत्यंत लोभी है या शत्रु है उसके नाम को भी नहीं लेते हैं अत्यंत कृपा अत्यंत लोभी उसके नाम को भी नहीं लेते हैं श्रेय का नाम अपत्यो अपने बड़े बेटे का नाम नहीं लेते हैं पुरानी रीत बड़ी बूढ़ी बेटा का नाम नहीं लेंगे बेटा मुन्ना लाला कछ ऐसे कहकर बोलेंगे और पत्नी का नाम या पत्नी पति का नाम एची ओची ऐसा कहकर कहीं वार्ता करेंगे तो ये अपत्ते कलत्र अपत्ते और कलत्र, इनके भी नाम को कहीं नहीं लेते ये पुराने तो यहां पर ईर्ष्या के कारण शत्रु का नाम जिसके नाम के श्रवण करने के साथ ही साथ कहीं पीड़ा उत्पन्न हो उसका नाम नहीं लिया जाता है इसलिए नाम नहीं ले रही हैं तो सोमाभया जब नाम लेना भी है तो कहीं बदल करके नाम बदल करके संकेत में उसका नाम लेते हुए विराजमान होंगे तो कह रहे सोमा सोम सोमाभया सोमाभया काम ते चंद्रावली जिसकी अभिलाषा करती है श्री वृंदावन की राज्यलक्ष्मी श्री श्याम सुंदर उसको देना चाहते हैं तो सोमा भया मान सोमा चंद्रावली के लिए कामे तेसर दत्ताम वे उस वृंदावन की राज्य लक्ष्मी को दे चुके हैं और देना चाहते हैं यह नाम भाव्यम तद वह विधाती भिधा, यह तो तद भाव्यम हाय हाय ऐसी तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी ये अब बोली जो है वो भी बोली प्रमदाव की बोली हाय हाय ऐसी हाँ, तो हमने कभी कल्पना भी नहीं की नाम तम ऐसा तो कभी हमने अनुभव भी नहीं किया था तद हो विधातु कि श्याम सुंदर ऐसा कर देंगे हाय तद अहो बड़े आश्चर्य की बात है विधातु ऐसा श्याम सुंदर करने वाले हैं समुझता तस्वीर दृशा पे लज्जा उनशी श्याम सुंदर की आंखों ने लज्जा का भी त्याग कर दिया है क्या समुझता तशा पे लज्जा उनम सुंदर की दृशा माने नयन के द्वारा क्या लज्जा का भी लज्जा ने नयनों ने क्या लज्जा का भी त्याग कर दिया है ऐसा तो तब तो नाम भाव्यम ऐसा हाय हाय मैंने कभी विचार भी नहीं किया था तद विधातु श्याम सुंदर यही करना चाहते हैं तद वे इसके विधाता बन रहे हैं इसके रचनाकार बन रहे हैं ऐसा कार्य करने के लिए आ रहे हैं हाय हाय ये तो श्याम मालूम होता है श्याम सुंदर की आंखों में ने लज्जा का भी त्याग कर दिया है सोमाभया काम सदत्तम समी श्याम सुंदर सोमाभया चंद्रमा के द्वारा चंद्रावली के द्वारा चाही गई जो वृंदावन की श्री है उसको उसको ही प्रदान करना चाहते हैं सोमाभया मने चंद्रावली के द्वारा कामय जिसको चाहा जाता है ऐसी वृंदावन संप्रत राज्यलक्ष्मी वृंदावन की संप्रत राज्यलक्ष्मी को दत्ता मान श्री श्याम सुंदर उसे ही देना चाहते हैं या दे दी है में भूतकाल का जो प्रयोग है वो यही है कि श्री श्याम सुंदर इस राज्यलक्ष्मी को श्री चंद्रावली जी को ही दी हुई चाहते हैं मतलब देना चाहते हैं तन मानुभाव्यम हाय ऐसा तो मैंने कभी अनुभव भी नहीं किया था विचार भी नहीं किया था विधात हो श्री तो ये करना करने जा रहे हैं क्योंकि पद्मा और शैब्या की बात अपने कान से साक्षात सुन करके आई है ये मालती और कह रहा है मैंने जो कान से सुना जो मैंने अपनी आंखों से देखा उसको अब तुम कान से सुनो तो उसने साक्षात सुन करके ये वचन कहे तो तद हो विधा तो श्यामचुंदर यही करना चाहते हैं कि मुझे दशा पे लज्जा श्यामचुंदर की आंखों ने भी क्या लज्जा का त्याग कर दिया है उनकी आंखों के द्वारा लज्जा का भी त्याग कर दिया गया है इत्थम सत्तांबुल मुदस्य ऐसा के करके सुप्रिया ने मुख में रखे हुए तांबुल को निकाला फेंक दिया बोले अब ये अधरों को रंगने का क्या लाभ ऐसा करके तांबुल जो है वो तांबुल को निकाल करके फेंक दिया है इतम से तांबुल मुदस्य जलपम कीर्त देय देम और श्री राधिका से कोई पूछे बोले अरे राधिका सखी क्या हुआ क्या हू ऐसा कहकर के जलपम निवृत्त माना हूं हूं कर रही है जो बात का जवाब भी नहीं दे रही हैं जल्प माने बातचीत उससे भी निवृत्त होती हुई चली जा रही हैं जलपम निवृत्त माना अथ कैर्त देई आर्त कीर्तदा की पुत्री कीर्तदा मैया उनकी ये पुत्री अपूर् रूप से सुशोभित हो रही हैं कई कई उनकी पुत्री उनको कहेंगे ये की अपत्य जो है उसको दे कहेंगे लोकेन कृतास्य भिक्षा उन श्री राधिका को देख करके अलोकेन अल जितनी भी सखी गण है वे सब श्री राधिका का दर्शन आल लोकेन कृतास्य भिक्षा जितनी भी सखीगण थी वे सब की सब श्री ललताजी की उस समय बाट देख रही थी उन राधिका का दर्शन करके आल से वीक्षा जितनी भी सखीगण जिनकी वीक्षा कर रही थी जिनको ढूंढना चाह रही थी जिनके विषय में जिनकी प्रतीक्षा कर रही थी शीर्णाक्षरम सा ललता ललाप क्या अभी ललता क्या बोलती है ऐसी सब सखी उस समय वीक्षा कर रही थी तो आले लोकेन माने सखियों के समूह के द्वारा कृत मुख की ओर सारी सखी कृत्य भिक्षा माने मुख उसकी विक्षा माने सारी सखी जिसके मुख की ओर देख रही थी कि ये ललता अब क्या बोलती है उस समय सखियों के देखने पर सा ललता ललापो वो ललता उस समय शीर्ण अक्षरम धीरे से जो छोटे छोटे अक्षर हैं उनमें से धीरे से ललता बोलना शुरू किया कहा तो जब भी बोले कि सब कड़क के बोलती हैं पर इस समय इतनी व्याकुल हो रही हैं कि श्रीनक्षा टूटे टूटे अक्षरों से हिचक हिचक करके श्री ललता बोलना प्रारंभ किया जीर्ण शीर्ण अक्षरों में ललता बोलना प्रारंभ कर रही हैं दोबारा सुन लें कि इथम मन इस प्रकार सताम्बुल उदस्यो उस समय तांबुल जो है वो तांबुल को त्याग करके जल्पम निवर्त मानम जल्प जो है वो जलप बोलना भी जिन्होंने बंद कर दिया है हूं हा मैं उत्तर दे रही हैं जलपम निवर्त मानम कई कैत देा को सब सखियों ने जब देखा तो लोकेनो लोकेनो सखियों सखियों के के समूह के द्वारा कृतास्य जिन ललता के मुख्य ओर सारी सखी देख रही थी वे ललता सा ललता क्षीर्णाक्षरम ललापो क्षीर्ण अक्षरों में उस समय ललता ने बोलना प्रारंभ किया कि भजेत कामम भजते भजद बाह चंद्रावली कृष्ण बनाध राज्यम एहात राधाम अभिषेक तुमेव प्रवेश नीति तुम मत प्रतिज्ञा बोले अरी सखी मेरी भी प्रतिज्ञा सुन लो ललिताजी कह रहे हैं ये ष्म प्रतिज्ञा जैसे की जाए ऐसे यहां पर भीष्म प्रतिज्ञा करती हुई श्री ललता कह रही हैं कि अरे सखियों तुम मेरी ये प्रतिज्ञा को सुन लो सुन लो कि भजेत कामम भजते भजत बा भजेत कामम भले श्री चंद्रावली को उस चंद्रावली को भजत कामम वृंदावन का राज्य मिलेगा भजत कामम चाहे उसको कामम माने भले ही भजत माने उसको राज्य मिलेगा यह स्थिति हो भजते चाहे वो इस समय राज्य प्राप्त कर लिया हो और इस समय राज्य का सेवन कर रही हो और चाहे भजत बाह और चाहे अभजत बा उसने उस संपत्ति का वृंदावन की संपत्ति को कभी प्राप्त कर लिया हो चाहे वो प्राप्त करेगी चाहे कर रही है चाहे कर लिया है तीनों ही स्थिति में भले कुछ भी हो चाहे राज्य प्राप्त कर लिया हो चाहे करे चाहे कर रही है दोनों तीनों स्थिति हो तो भजेत कामन माने भविष्य में भजते वर्तमान में और अभजत बा चाहे उसने भूतकाल में उनको प्राप्त कर लिया हो चंद्रावली कृष्ण बनाधे राज्यम ये चंद्रावली यदि यह कहती है कि मैं कृष्ण की प्रिया हूं और साम्राज्ञी हूं और साम्राज्ञी होकर के इस राज्य को मैं प्राप्त करूंगी चाहे उसने कर लिया हो चाहे कर रही है चाहे करेगी फिर भी मैं प्रतिज्ञा करती हूं कि उन सारी बातों को कहीं दूर करके हटा करके एत राधाम अभिषेक तुम वो प्रवेश यानी मैं प्रतिज्ञा करती हूं कि अभिषेक करने के लिए राज्य सिंहासन के ऊपर मैं राधिका को ही प्रवेश कराऊंगी अन्यथा मेरा नाम ललता नहीं ललता जी ने घोषणा करी बस मेरा नाम ललता नहीं यदि राधाम अभिषेक तुम एवं प्रवेशानी इस नुकुंज में श्री राधिका का अभिषेक कराने के लिए यदि मैं प्रवेश नहीं करूं तो मेरा नाम ललता नहीं प्रवेश यानी तो मत प्रतिज्ञा ऐसी मेरी प्रतिज्ञा है दोबारा भजेत कामम भले उसका राज्यभिषेक होने वाला हो भजते चाहे हो रहा हो चाहे अभजत बा हो चुका हो चंद्रावली कृष्ण बना राज्यम यदि चंद्रावली कृष्ण के बन की अध्यक्ष को उनकी साम्राज्य बनकर के भोगना चाहती है तो एहात राधाम अभिषेक तुम एवं प्रवेशानी समझ लेना कि मैं श्री राधिका को भी यह माने इस वृंदावन में अभिषेक कराने के लिए प्रवेश कराऊंगी तु मत प्रतिज्ञा यही मेरी प्रतिज्ञा है सरोजनी नाम सखी मुद्रता नाम हानि निशा आसम रसपूर्ण मंत्रुहश्रित न प्रशांति तृष्णा कुलात्मा मधुपस्व सरोजिनी नाम सखी मुद्रित मुद्रता नाम कहानी अरे कमल है कमलनी है और कमलनी यदि संध्या के समय मुद जाए तो कमलनी की क्या हानि हुई अरे कमलनी का शहद तो उसका मधु तो उसके भीतर ही है उसकी संपत्ति तो उसके पास में है तो सरोजनी नाम सखी मुद्रता नाम कमलनी यदि बंद भी हो जाए मुद्रित भी हो जाए तो कहानी उस कमलनी का क्या नुकसान हुआ कमलनी की सारी दौलत तो उसके पास में ही है आसम रसपूर्ण मनता क्योंकि आसम माने इन कमलनियों के पास में रसपूर्ण मनता इनका जो अंतर है उनके भीतर का जो भाग है इनका कमल कोश वह तो रस से पूर्ण ही है आसाम रसपूर्ण मनता इनका हर, इनका जो अंतरभाग है इनका जो कोष है वह तो कमलनियों का सदा ही रहस्यपूर्ण है इसलिए सरोजनी यदि मुद्रित भी हो जाए तो सरोजनियों की क्या हानि होगी घूर्णन मोहर याश्रित न प्रशांति परंतु यह समझ लेना कि वो जो भोरा है वो भोरे को शांति नहीं मिलेगी घूर्णन मोह वो भोरा केवल चक्कर लगाता हुआ ही निरंतर निरंतर रहेगा तृष्णाकुल आत्मा मधुपस्व वो।, वो भोरा ही तृष्णाकुल होकर के सर्वत्र चक्कर लगाते हुए ही रहेगा भोरे को शांति मिलेगी कब यदि कमलनी के भीतर वो बंद हो जाए बैठे और उसी समय रात संध्या हो जाए तो भोरा बंद हो जाएगा कमलनी के अंदर परंतु तो वह कमलनी के भीतर बंद रह के भी शांत रहेगा चुपचाप रहेगा आनंद को भोगता रहेगा तो कमल उसके मधुब का पान करता रहेगा परंतु यदि वो कमल वो भोरा कहीं बाहर है और कमलनी बंद हो जाए तो कमलनी का कुछ नहीं बिगड़ेगा जो व्याकुलता होगी वो भोरे को ही होगी यहां पर कह रहे हैं कि यदि श्री श्याम हमारी सखी श्री राधिका का राज्याभिषेक न करके यदि राधिका को संकुचित भी कर दे तो नुकसान श्याम का ही होगा उनको भटकना पड़ेगा उनको चैन नहीं पड़ेगा परंतु श्री राधिका के साथ में यदि बंद होकर के भी विराजमान होंगे तो उनको परम परम सुख की प्राप्ति होगी ये ये कहने का तात्पर्य है कमलनी के भीतर यदि भौरा बंदे है तो भोरा शांत होकर के विराजमान है सुख का आस्वादन प्राप्त करते हुए विराजमान होगा यदि कमलनी के बाहर भौरा घूम रहा है और कमलनी यदि बंद भी हो जाए तो फिर भौरे को ही कठिनाई की प्राप्ति होगी अर्थात श्याम सुंदर यदि हमारी सखी राधिका के साथ में धोखा करके यदि वे हमारी सखी से ये कहकर के तेरा राज्याभिषेक होने वाला है और यदि राज्याभिषेक नहीं करते हैं और हमारी सखी यदि संकुचित भी हो जाए तो देखना श्याम सुंदर को ही पछताना पड़ेगा ये ये कहना ये ये कहने का तात्पर्य है के कमलनी यदि बंद हो जाए तो कमलनी का कोई नुकसान नहीं है क्योंकि कमलनी का मधु तो उसके पास में है और देखना वो भोरे को फिर भी आकर्षित कर लेगी परंतु तो वो भोरा जब तक वो कमलनी खिलेगी नहीं तब तक उस भोरे को कहीं बाहर ही घूमना पड़ेगा इसको कहते हैं अन्योक्ति अलंकार जहां पर किसी अन्य वस्तु का वर्णन किया जाए वो अन्य वस्तु के द्वारा ही प्रस्तुत को छोड़ करके अप्रस्तुत का जिसमें वर्णन हो और अप्रस्तुत के, के द्वारा ही प्रस्तुत का वर्णन कर दिया जाए उसका नाम है अन्योक्ति के द्वारा यह बात कह रहे हैं कि सरोजिनी नाम सखी मुद्रितान कमलनी यदि मुद्रित हो गई है बंद हो गई है तो कहानी कमलनी की कोई हानि नहीं है कमलनी की संपत्ति तो कमलनी के पास में है और देखना उस भोरे को उस कमलनी की संपत्ति को प्राप्त करने के लिए उस मधु को प्राप्त करने के लिए बार बार इधर ही अपनी नाक रगड़नी पड़ेगी खुशामद करनी पड़ेगी उसे यहीं आना पड़ेगा परंतु तो जब तक कमलनी कृपा नहीं कर रही है तब तक भोरे को ही जहां तहां भटकते रहना पड़ेगा तो आसाम रसपूर्ण मंतः उस कमलनी का हृदय तो रस्से पूर्ण होकर के ही विराजमान उसका मधु उसके पास में ही विराजमान है उसका सौंदर्य उसके पास में ही विराजमान है घूर्ण मुहूर् यासी न प्रशांतिम वो भोरा चक्कर लगाते हुए उसको कभी भी शांति की प्राप्ति नहीं होगी कृष्णा कुलात्मा मधुपस्व वो भौरा ही तृष्णा होकर के जहां तहां भागता हुआ विराजमान होगा तत सखी भी परिवार्य माणा माना, माना भी संभूत गंभीर चर्चा राधा स्वभाधा भर भिन्न देहम गेहम प्रतस्थे बत मंदम तत सखी भी परिवार्य माणा ऐसा कहकर के श्री राधिका उस समय उठी राधिका उठकर के सखी भी परिवार माना, जितनी भी सखी गण है जहां किशोरी भी जाएंगे वहां पर सखी भी जाएंगे तो सखियों से गिरी हुई वेषण राधिका माना अभिसंभूत गंभीर चर्या मान के कारण जो गंभीर चर्या से युक्त हो रही हैं, जिनमें मान उत्पन्न हो रहा है तो मान अभिसंभूत मान के कारण उत्पन्न होने वाली जिनकी चेष्टाएं बड़ी गंभीर हैं ऐसी गंभीर चेष्टा वाली श्री राधिका सखियों से परिवेषित तो होकर के राधा स्वर भिन्न देहम अपने हृदय में जो पीड़ा उत्पन्न हो रही है इस पीड़ा के कारण जिन राधिका का देह टूटा जा रहा है अर्थात जिनमें चलने की सामर्थ्य नहीं है पर फिर भी मान के कारण जो साहस करके उस समय चली जा रही हैं वे श्री राधे राधिका मान भवन में आप पधारी मानकुंज जो है वो मान मानकुंज में श्री राधिका पधारी है राधा स्व बाधा भर भिन्न देहा वे श्री राधिका जिनकी स्वबाधा माने अपनी बाधा के कारण जिनका देह टूट रहा है गेहम प्रतस्थे बत मंद मंदम उस समय मंद मंद गति से वेश्य श्री राधिका मान भ्रमण में पधारी तथ सखी भी परिवार माना उस समय सखियों से घिरी हुई माना भी संभूत गंभीर चर्या मान के कारण जिनकी चर्याएं जिनकी चेष्टाएं अत्यंत अत्यंत गंभीर हैं राधा स्वबाधा देहम देह के कारण स्वबाधा माने विरह की बाधा के कारण जिनका देह टूटता हुआ चला जा रहा है भिन्न देह जिनका देह जैसे टूट रहा है शरीर टूट रहा है ऐसी हुई श्री राधिका गेहम प्रतस्थे मान ग्रह में श्री राधिका ने प्रस्थान किया बत मंद मंदम मंद मंद और उस समय श्री मान धारण करके बिराइमान कृष्णाटी चारचराण उल्लुंच कोपाद दृष्टरत्शंत्यमीषापि चित्तकोषा ब्रजा बब्राज गृहतमन कृष्णाटी चार चराचराण उल्लुंच्य श्रीराधिका ने मानो वृंदावन के रत्न को लूट लिया है कृष्णाटवी चार चरा कृष्ण के बन में जो विचरण कर रही है ऐसे दृष्टि रत्नम मानो वृंदावन के दृष्टि रूपी रत्न को श्री राधिका ने लूट लिया और उशंती अमीशाम अपे, अमी अपे चित्त और उस समय अमीशाम अप चित्तकोषांग जितनी भी सखी गण है उनके भी चित्त कोश को उशंति माने नष्ट करती हुई वे श्री राधिका कृष्ण अटवीन तास मनस्युनीशु श्री कृष्णा ब्रजाय बदबराज गृहत माना आज मानो राधिका अपने वृज के लिए अपने निवास स्थान की ओर लौटने लगी गृहतमान होकर के तो श्री राधिका की दशा ऐसी हो रही है कि कुपित होकर के जब श्री राधिका चलने लगी तो वृंदावन के जितने भी स्थावर जंगम हैं चर और अचर स्थावर जंगम उनकी मानव दृष्टि को ही राधिका ने लूट लिया तो कृष्णाटवी चार्य कृष्णा माने श्री वृंदावन में कृष्णाटवी माने वृंदावन उन वृंदावन में चार्य माने विराजमान चर आचार अचराणन चंद लिखा नहीं है यहां पर कृष्णाटवी चार चराचराणम टूटेगा तो वृंदावन में विचरण करने वाले जितने भी चर आचर हैं उनको उनके दृष्टि रत्नम को पात उल्लुन मानो श्री राधिका ने वृंदावन के सब चर अचरों के दृष्टि रूपी रत्न को ही लूट लिया मानो श्री राधिका जब मान करके पधारी तो जितना भी वृंदावन है उसके चर अचर उनको दिखना बंद हो गया सब निराश हो गए दृष्टि रत्न को लूट लिया इसका तात्पर्य है कि मानो सब निराश हो गए जितने भी वृंदावनवासी हैं वे सब अत्यंत अत्यंत निराश हो गए हैं और श्री राधिका उशंती अमीशान अपचित कोशम श्री इनके चित्त को ही मानो जलाती हुई ब्रजाए बब्राज गृहित माना श्री राधिका ब्रज की ओर मान ग्रहण करके उस समय पधारी अर्थात वृंदावन को त्याग करके श्री राधिका उस समय अपने घर की ओर लौटी दोबारा सुने तो कृष्ण आठवीं माने वृंदावन में कृष्ण की आठवीं जो वृंदावन है उसमें चार माने विचरण करने वाले चल और अचराहम जितने भी जंगम और स्थावर प्राणी हैं चल माने जंगम चलने वाले और अचर माने हैं स्थावर एक जगह रहने वाले जितने भी प्राणी हैं उनके दृष्टि रत्नम को एवं उन्मुन मानो क्रोध करके श्री राधिका ने सबकी दृष्टि रूपी रत्न को ही छीन लिया है श्री राधिका जब मान करके चली मानो सबकी आंखों के आगे निराशा का अधेरा छा गया है जितने भी चर अचर थे उनके दृष्टि रत्न को श्री राधिका ने मानो लूट लिया है अर्थात सबकी आंखों में निराशा अंधकार छा गया है और उशंत अपि चित्त कोशांक और इनके जो चित्त कोश है उन चित्त कोश को भी कहीं हरण करती हुई उनको भी नष्ट करती हुई बब्राज श्री राधे का ब्रजाय माने अपने निवास स्थान गोष्ठी की ओर बब्राज माने प्रस्थान करने लगी गृहित माना मान धारण करके श्री राधिका अपने निवास स्थान की ओर प्रवास करने लगे और श्री प्रिया मान धारण करके विराजमान हुई श्री प्रिया मान धारण कर रही हैं ग्रहण की जो लीला है वो ग्रहण की लीला मान की लीला ही है ग्रहण का जो अवसर है उसमें कहीं मान का ही किशोरी जी के मान का ही चिंतन है और श्री भगवत रसि जी का बड़ा सुंदर एक पद है कि अद्भुत पर्यव ग्रहण को जोग ये अद्भुत ग्रहण का योग पड़ा है ये अद्भुत योग कैसा है वो सामान्य जो ग्रहण होता है उसमें तो राहु चंद्रमा को घसता है परंतु तो हमारे नुकुंज मंदिर में जब श्री प्रिया मान धारण करती हैं और श्री श्याम सुंदर जब किशोरी जी के मान को मनाते हैं और प्रिया जब मान जाए उस समय चंद्रमा राहु को घसता है उल्टी बात है जो चंद्रमा है चंद्रमुखी हैं वे चंद्रमुखी उल्टी राहु श्याम सुंदर उनको ही ग्रस्ती हैं। तो अद्भुत पर्योग ग्रहण को योग अद्भुत ग्रहण का योग है जहां पर सामान्य ग्रहण में तो राहु चंद्रमा को ग्रसता है परंतु श्री नुकुंज मंदिर में प्रेम विलास विवर्त में श्री प्रिया श्याम सुंदर को ही घृस्ती हुई विराजमान हो रही है वो अपूर्व सुंदर शोभा उसी शोहा के साथ में जो आज का जो कथा हुआ उसको यहाँ विश्राम कर रहे रही बोलवृंदावन बिहारी लाल की जय अभिग्रहण का सब कर्म शुरू हो गया गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय श्राधा रमण हरि गोविंद जय स्मृता गौर